भगवान ये संख्या है में श्रीमद भगवत पाद विरचिता भगवत पादाचार्य ये मेरे प्रसन्नता है श्रीमद भगवत पादाचार्य विरचिता नाम वृत्न वाक्यों का व्याख्यान हो कौन सा वाक्य होता महावाक्य का व्याख्यान होगा महावाक्य का व्याख्यान हो महावाक्य का कार्य होता है जीव ब्रह्म एक है ये व्याख्यान करना मतलब ये बताया गया की जीव ब्रह्म एक ही है तो जीव ब्रह्म लाल जो, जो कहते अगर ये होगा तो फिर आप सब सब जाएगा लोग <laughs> तो महावाक्य ये जीव ब्रह्म का ऐक्य कथन करेगा जीव अर्थात जो हम है ब्रह्म अर्थात जो ईश्वर है तो ये जीव ब्रह्म का ऐक्य चमा में कुछ प्रतिरोध हो जाएगा अपने आप कैसे अपने आप हो जाएंगे दस मिनट पहले अनुभव कुछ डालने से ठीक हो तो जाएगा जीव और तो हमको लगता है की हम ऐसे है ऐसे है ऐसे है तो मनुष्य है अथवा तो हम साधु है ये है अनुभव होता है और ब्रह्म ब्रह्म कहने से हम सोचते है की ईश्वर जो जगत की सृष्टि करता है रक्षा करते हैं पालन करते हैं तो ये दोनों एक से होंगे तो संभव नहीं है इसलिए जैसे तत्व बोधन में कहा गया था कि उपाधि विनिर्मुख था दोनों का उपाधि अगर हटा देंगे तो जैसे कहेंगे घट का अंदर आकाश है और एक घर के अंदर आकाश है तो अभी ये दोनों घर और घट हटा देंगे तो क्या रह जाएगा आकाशीय रह जाएगा इसी प्रकार की ये दोनों में जो उपाधि है ये उपाधि को हटा करके शुद्ध का अनुभव करवाना ये महावाक्य का कार्य है ये उपाधि को हटाना ये सारे वेदांत का विचार का यही पर्व है की उपाधि हट जाएगा हम हमेशा हम जब मानते रहते हैं, सारे व्यवहार में हम उपाधि को लेकर के चलते हैं, और मतलब यह कठिन यही है की हम इसको सत्य मान लेते है व्यवहार तो उपाधि को लेकर के होगा जब करेंगे कि हम गया था गंगा जी का दर्शन करके आया तो क्या हम कह रहे भ्रम हो जाएगा गंगा जी का दर्शन हो तो शरीर नहीं जाएगा व्यवहार तो ये होगा कि जो तो व्यवहार होने का समय में जब मैं उल करके शब्द उच्चारण करता है उसका अंदर से और एक दूसरा स्वर उठेगा ये व्यवहार करने वाला मैं जो मैं वास्तव में हूँ वो कुछ व्यवहार नहीं करता तो व्यवहार का में भी उपाधि से व्यवहार हो रहा है मैं उससे अलग हूँ शुद्ध हूँ इस प्रकार की बोध तो जब आएगा कहेंगे अंदर से उपाधि से मुक्त हो गया है व्यवहार करने के लिए तो उपाधि को लेकर के व्यवहार करेगा तो ये अनुभव कराना ये सारे वेदांत का काम का है इसको कहा जाएगा कि तुम पदार्थ का शोधन हो गया व्यवहार तो करता है उपाधि को लेकर के कितु तो अंदर से जानता है मैं इसे अलग हूँ ऐसा पदार्थ ये होने के बाद आगे फिर तत्व पदार्थ का शोधन होगा जब वो जानता है कि मैं इस उपाधि से अलग हूँ कुछ अलग तत्व हूँ ये तो उपाधि व्यवहार करता है सामने में देखेगा रामानंद श्यामानंद जी को तो वो कितु तो वहाँ क्या सोचेगा ये तो बद्ध है इस प्रकार सोचेगा जैसे मैं हूँ इसे एक अलग पदार्थ हूँ ऐसे ये भी हो तो वो तो ऐसे जानता नहीं तो कहता है मैं ही करता हूँ मैं ही करता हूँ तो है अलग ऐसा करता था पहले जैसे अभी हम जान लिया कि वास्तव्य के व्यवहार करने वाला अलग और उसके अंदर में अलग एक तत्व है वहां भी ऐसे ही है खाली उनको तो पता नहीं है तो सर्वत्र फिर दिखेगा कि वही तत्व ही वास्तव है बाकी ये सब उपाधि है इसको कहा शोधन होने के बाद फिर जो मैं हूं वास्तव जो मेरा स्वरूप है वही सभी का अंदर में वही एक ही वास्तव तत्व तो है इसको कहा जाएगा कि महावाक्य से ऐक्य ज्ञान हुआ एक मैं हूँ और एक ईश्वर है तो ये ईश्वर में वही तत्व है मैं भी वही तत्व हूँ इसको कहा जाएगा कि महावाद्य से ऐक्य ज्ञान हुआ अज्ञान से जीव हो गया ज्ञान होने से कंगी भ्रम हो जाएगा अज्ञान तो, से अर्थात उपाधि विशिष्ट होकर स्वयं जब तक उपाधि विशिष्ट रहेगा सर्वत्र उपाधि विशिष्ट को ही देखेगा कुछ एक पदार्थ तो सामने में आ जाने से हमारे अंदर में जैसी वृद्धि होती है हम तुरंत सोचते हैं जैसे हमको भूख लगने से रोटी रोकर चाहिए हम किसी को देखने से पूछते हैं हो गया ऐसा क्यों पूछते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भूख लगने से कैसा प्रति होता है तो हम आत्मबत सर्वभूत तो है ये प्रकृति का नियम जब हम अपने आप को भी उपाधिग्रस्त मानते हैं जिसको देखेंगे वो भी उपाधि उपाधिग्रस्त मानेंगे जब हम अपने आप को जान लेंगे नहीं हम तो उपाधि भी निर्मुक्त है सर्वत्र वही देखने लगेंगे तो फिर ये दोनों जीव ब्रह्म हो जाएंगे ये महावाक्य का कार्य है इसमें मुख्य अंश हो जाता है कि तुम पदार्थ का शोधन अर्थात तो में शुद्ध हूँ ये अनुभव कर ये बड़ा काम है ये अनुभव हो जाने के बाद तत्पदार्थ तो शोधन तो हो जाना ऐसे ज्ञान हो जाना ये अधिक समय नहीं लगता है ये दोनों तो पदार्थ शोधन तो करने के लिए जन्म जन्मांतर लगता है इसके लिए अधिक महत्व तो भगवान भाष्यकार का ग्रंथ अर्था प्रकरण छोटा है कुछ पैंतालीस छियालीस कुछ लोग है और इसके ऊपर आनंद महाराज जी का टीका है जो की हमारे उपनिष्वर का प्रसिद्ध टीकाकार है अभी पहले टीकाकार का मंगलाचरण मंगलाचरण कहते हैं जिसमें चार चीज करना आवश्यक है मंगलाचरण पढ़कर के हमको पता चल जाना चाहिए ये ग्रंथ हमको पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए हमको पढ़ना चाहिए नहीं चाहिए हमको पहले पता चलना चाहिए ये ग्रंथ का विषय क्या है और दूसरा हो गया कि ग्रंथ का विषय ये है हम उसके लिए अधिकारी है नहीं है योग्य नहीं है तो और ये ग्रंथ ठीक है विषय हो गया और हम पढ़ भी सकते हैं इसका हमको कोई लाभ होगा नहीं होगा ये तीन चीज तो मुख्यतः तो आना चाहिए मंगलाचरण से ये तीन चीज अगर कह दिया जाएगा तो आगे हम ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे निर्णय हो जाएगा इसलिए मंगलाचरण में वो होना चाहिए और कहते हैं कि संबंध मंगला चरण में संबंध भी कर दिया है उसके लिए कि श्लोक है।, है क्या संबंधा तो जिनको ये पता है पता है नहीं पता है तो लिख लीजिए संबंधा और जो सब श्लोक हम लोग लिखते हैं छुट्टी का दिन में वही सब कार्य की जो हमारा रेगुलर पार्ट है उसको नहीं पढ़ इस रूप सब पढ़ना है छुट्टी का दिन में ताकि रेगुलर से कुछ अलग होता तो ये मन का आनंद है सुख है मन को एक ही चीज में बार बार लगाएंगे तो विरक्त हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाना ये मन के लिए आनंद है तो हम जो कहते हैं थक गया तो फिर ये देख लिया वो देख लिया चला गया उसे गुफा मारा उसे ये करा क्यों कहते हैं कि परिवर्तन हो गया परिवर्तन उनसे से अच्छा लगता है तो हम परिवर्तन करके कहा ले जाए पाठ में ले तो रोज हम न्याय व्याकरण पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे छुट्टी का दिन में कहते हाल का कुछ पढ़ेंगे नहीं तो ये सब देखेंगे थोड़ा फिर पहले से पढ़े है रटे है उसको थोड़ा स्मरण करेंगे ये थोड़ा अलग हो जाने से हमका थोड़ा यह कुछ इस प्रकार हो जाता है संबंधस चाधिकारी च चा। संबंधस चाधिकारी र में दीर्घ इ का हो जाएगा विषयस्य प्रयोजनम् विषयस्य प्रयोजनम् दीनानु बन्धन ग्रंथाद् दीनानु बन्ध ग्रंथाद् मङ्गलं नयव मङ्गलं नयव आगे शा शा hmm. मुण मुण आगे बधचारी विषय प्रयोजन चाची जाता है अगर मंगलाचरण में ये नहीं रहेगा बिना अनुबंधों मंगल न श्यते अर्थात न प्रसंस्य मंगलाचरण में ये चीज नहीं रहेगा तो मंगलाचरण प्रशस्त नहीं होगा अर्थात सभी लोग इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो मंगलाचरण पढ़कर पढ़ करके उनको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ क्या चीज है तो मंगलाचरण टीकाकार कर रहे तात्पर्य न दिया है ना वहा तात्पर्य नहीं व ऐसा चरण है परं पदम् ज येम परं पर अदाम ब्रह्मणि र्वेदं सत्यादी बदलक्षितं सत्यादी बदलक्षितं तापुरियना एवं वेदं च वेदांता तापुरियना एवं यद्व परंपदं बनंति वेदांता तापुरियना एवं यद्व परंपदं बनंति तद सत्यादि पद निर्भेद अहम् इस प्रकार की पदं सत्यादि पद तेदाता यदपदी त्रता ब्रह्म है वो अहम् ये का मुख्य बात है तो, तो ये में ये है ये ये में में वो ही हो इस प्रकार भी तात्पर्य एक होता है तात्पर्य अर्थ और, और एक होता है शब्द का शब्द क्या अर्थ है जैसे कह दिया कि गंगाया घोष गंगा शब्द का शक्य अर्थ क्या है प्रह्म। प्रह्म। किंतु कहने वाला का तात्पर्य ये है कि प्रवाह में गाँव है में है तात्पर्य अर्थ और, और सख्या ये दोनों कहीं अलग हो सकते हैं। किंतु कहने है वेदांत तात्पर्य से जिसको कहते हैं, अर्थात तो वही उसका मुख्य बात है यही कहना चाहता है तो अब किसको कहता है की कहते हैं यद परम पदम बदलती जो परम पदम पदम अर्थात पद्यते ग्रह्म परम पदम पद शब्दों का अर्थ कि जहाँ जाया जाता है जो पाया जाता है उसको पद कहते हैं तो जो परम पदम परम पदम कहने का निरभिश उससे अधिकार कुछ नहीं है तो जो परम परम पदम को वेदांत सब कहते हैं ये गीता में भी एक यदी क्षण तो ब्रह्मचर्य चरण वो तो आगे पद है सर्वे वेदा हो तो सर्वे वेदा यद पद्म मनंति तपा सर्वाणी सर्वे वेदा यद पद्म मनंति अमता तो बदंती सारे वेद जिस ब्रह्मो को ही कर रहे हैं सारे वेद कैसे तो तो कर रहे हैं अस्सी हजार तो उसका असी भाग तो कर्म को कहते हैं और सोलह भाग तो कहते हैं उपासना को कहते हैं मात्र चार भागी वेदांत को कहते हैं कहते ये सब भी परम्परा से ब्रह्म को कहते हैं कर्म क्यों करेगा चित्त शुद्ध होने के लिए उपासना क्यों करेगा चित्त एकाग्र होने के लिए ये क्यों करेंगे क्यों चित्त एकाग्र करेंगे ब्रह्मोग्राफी के लिए इसलिए परम्परा से वो ब्रह्म को कहते हैं तभी ये सर्वे रहेगा ये परमा वो जो ब्रह्मा में कहा है आदि ज्ञानम अनंत ये पद के द्वारा लक्षित ब्रह्म किसी पद के द्वारा वाच्य नहीं हो जाएगा जैसे हम कहते हैं गौका पद का वाच्य हो गया प्रवाह और उसका लक्ष्य हो गया तीर जो गंगायाम घोष कहेगा अर्थात तो वो कहना चाहता है कि तीर में गांव है प्रवाह में नहीं तो इसी प्रकार की सत्यम ज्ञानम अनंतम इस पदों के द्वारा ब्रह्म को लक्षित तो किया जाएगा साक्षात नहीं कहा जाएगा साक्षात कैसे कहा जाता है जैसे ये हम आपको दिखाएंगे क्योंकि इसको लेखनी कहते है हमें शब्द प्रयोग करते हैं लेखनी और लेखनी शब्द अभी अगर देख लिया इसको लेखनी कहते हैं तो आगे जब लेखनी शब्द आपको सुनेंगे कहीं आपका बुद्धि में ही आ जाएगा इसको कहने की पद सुनने से वो अर्थ सीधा आ जाता है इसको तो पद और अर्थ के बीच में संबंध कहते हैं ये शक्ति कहा है तो जहां पद कहने से अर्थ बुद्धि में आ जाता है उसको कहा जाएगा कि ये शक्ति बुद्धि से सीधा आ जाए कि तो सीधा ध्यान नहीं आएगा जैसे गंगा पद कहने से हमारा बुद्धि में तो प्रभाव आ जाएगा किंतु क्यों कि कहने का गंगा पदों का शक्ति प्रभाव है ऐसे कोई पद का शक्ति नहीं है कि पद उच्चारण कर हमारा बुद्धि में ब्रह्म आ जाएगा यह नहीं होगा इसलिए वहां कहा जाता है कि लक्षितम लक्षणऐ से करते हैं अर्थात सत्य ब्रह्म सत्य कहने का अर्थ है अर्थात ब्रह्म मिथ्या नहीं है मिथ्या नहीं है ऐसा क्यों कहते हैं हमको जो सब मिथ्या है जो दिखता है वो मिथ्या है इसके लिए ब्रह्म मिथ्या नहीं है तो मिथ्या नहीं है पढ़ने के लिए सत्य पद कर दिया ऐसा नहीं कि ब्रह्म सत्य है ऐसा नहीं है उसका अर्थ है कि ब्रह्म मिथ्या नहीं है इसको कहा जाता है लक्षण से अर्थ करते है साक्षात तो नहीं कहा जा सकता है तो इसी प्रकार की जो स्वरूप का ज्ञान कराना है आत्मा का ज्ञान कराना है वो भी लक्षण से किया जाएगा कैसे कहने आप जिसको जानते हैं वो अपने कहते अब तक तो हमें तो जानता था कि मैं ही ये हूँ कहते तो आप जानते हैं कि आप महात्मा है आप इतने मोटा है इतने पतला है गोला है काला है आप जानते हैं जिसको जानते हो वो आप नहीं है इस प्रकार के विचार कर तो ताकि जिसको जानते हैं वो हम शक्तिवृत्ति तो से जान लेते हैं सीधा जान लेते हैं किन्तु तो जो हमारा स्वरूप है कहते हैं ये अर्थात जिसको जानते हैं वो नहीं है ये सब लक्षण व्यवहार किया तद सत्यादि पद लक्षित निर्भेदम ब्रह्म निर्भे भेद नहीं है अद्वित कहा जाता है कोई विभाग नहीं है अहम में कोई विभाग नहीं है तद अहम ब्रह्मा निर्भे बोल करके ज्ञान सबको हो रहा है कभी हम देख सकते हैं जब छुट्टी इत्यादि हो जाता है समय मिल जाता है कहते थोड़ा एक मिनट कहीं खड़े होकर बैठ करके देख सकते हैं अपना ये तो चलेगा कहीं तो देखें ये जो चलता है किस चीज को लेकर के चलता है बिल्कुल जो हमारा बुद्धि में ऊपर में सब है दिन रात हम जिसमें लगे रहते हैं वही सब चलेंगे तो जब हम फिर उद्यम करते रहते हैं ये व्यर्थ है यह क्यों चल रहा है तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे वो कभी बंद हो सकता है बंद होकर के ऐसा स्थिति आ जाएगा की हमें तो ये सभी को हो जाएगा सेकंड के लिए हो सकता है दो चार पचास सेकंड हो सकता है ये जो मैं हूँ ये अनुभव हुआ वहां से बाहर जब आ जाएगा तो आपका मन क्या कहता है ये जो मैं था ये मैं रामानंद है श्यामानंद है ना वो जो मैं है वो ब्रह्म है आपका मन जो कह देगा वही आप है ऐसा नहीं कि हम आरोप कर देंगे ना ना। मैं तो ब्रह्म ही है तो मैं ब्रह्म तो ब्रह्म हूँ ऐसा जब करेंगे अंदर से सोरो उठेगा आप ब्रह्म है आपको अभी पाओ में कांटा चुनने से आप आपको चित्र तो है कैसे ब्रह्म हो जाएंगे आपको ये ऐसे बोल दिया आपको ऐसे लग गया वो ऐसे ले गया आपका ऐसे हो गया आप कैसे ब्रह्म है? ये मन कहेगा अंदर से तो ऐसा स्थिति में अगर हम कहेंगे कि हम ब्रह्म ही शुरू आ जाएगा आरोप अहम का ज्ञान होने का समय में हमको वास्तव बाहर से आरोप उस समय में तो पता नहीं चलेगा मेरा मन हूँ श्यामानंद हूं मैं ब्रह्म हूँ उस समय में तो केवल हम आने के बाद क्या आपका मन कहेगा वही हम करेगा जब हमारा मन वहाँ से आने के बाद ब्रह्म तो है अर्थात उसका मन जब हम आकार होता है वो ब्रह्म है ये कैसे हो जाएगा कल ये हमारा संस्कार जो बाहर हम आते हैं उस अवस्था से तब हमारा बुद्धि काम करती है बुद्धि काम करने से जब बुद्धि कहने लगेगी कि आप ब्रह्म है अर्थात तो बुद्धि संस्कारित तो हो गया ये कैसे हमारे पेदार्थ से होता है हम अगर दिन रात सुनते रहेंगे विचार करते रहेंगे अंदर में चिंतन करते रहेंगे हम ब्रह्म है ये व्यवहार से जो तो विक्षेप हो जाना ये हो जाना कहेंगे ये सब नहीं है ये तो सब व्यवहार से बुद्धि से होता है हम तो ब्रह्म है ये बार बार विचार करने से हमारे अंदर में संस्कार दृढ़ होगा बुद्धि ये कार्य करेगी हम ब्रह्म है इसको निश्चित करना ये बुद्धि का ही कार्य तो इस प्रकार के होने से कहेगा कि तब तो जो अहम का अनुभव हुआ ये निर्भे अद्वितीय में ही हूँ और मैं तो वही ब्रह्म हूँ बाकी ये सब चीज ये सब पदार्थ शोधन हो जाएगा कल की तरह बुद्धि चलने से इसको दिखाता है वो और सुंदर सुंदर सुनिश्चित होता है तो इसलिए ये जो अहम का ध्यान करना ये हम अगर हम ध्यान करें तो अहम का ध्यान करना का ध्यान करने के लिए कोई बैठ करके करना अभी हम लोग के लिए आवश्यक नहीं है अभी आप लोग देख सकते हैं बैठ करके ये केवल इसका हो जाता है वो नहीं करना है वो तो हम किसी में लगे रहे ताकि ये सो न जाए लगे रहने का समय में बीच में है। बीच में बीस बीच में उसके एक के लिए रोकेंगे मंदिर में गए प्रणाम करते उसी समय रोक लेंगे कहीं भी जाते हैं कुछ कार्य करने के लिए एक बार बैठ करके करेंगे नहीं वो चलता रहेगा भागता रहेगा कुछ लाभ नहीं होगा और नहीं तो संस्कार अगर निद्रा का है तो सुबह ही जाएगा तो इस प्रकार के हम लोग को अभी नहीं करना है कई साल चलने के बाद फिर धीरे धीरे हम ला सकते हैं उसका तो अर्थात तो बुद्धि संस्कार हो जाए तब हम बैठ करके जब ध्यान करेंगे तो क्रह्म ध्यान जब तक तो बुद्धि संस्कारित तो नहीं हुआ है हम अगर बैठ करके ध्यान करेंगे तो केवल संसार में ही चलेगा संसार में नहीं चलेगा तो सो जाएगा क्योंकि अभी रजस और तमस ये दोनों का ही आधिक्य है इसलिए कम से कम कई साल तक तो हमको हमेशा लगे रहना चाहिए किसी प्रकार की तमस में नहीं जाता है ये हमेशा चलते रहे नहीं तो बहुत समय देखेंगे शरीर तो चलता है लेकिन तो ये अंदर से सोया हुआ है हम कुछ कार्य करते रहे देखिए कार्य करने के कर समय ये तो या तो कहीं चलता है और नहीं तो ये अंदर से सोया हुआ है अगर चलता है उनको दिखता है कि ये तो चलता है अन्य तरफ जैसे महीना पाठ करने के समय तो स्पष्ट तो दिखेगा ये तो कहीं ना कहीं चलता है चले ये जाए वो भी ठीक है ये इसको पहले चलाना है सोने का नहीं है इसको चलाने के लिए पहले शरीर को चलाकर रखना हो शरीर को स्थिर करके अगर इसको बंद करना कोशिश करेंगे तो ये सो जाएगा शरीर के साथ सो जाएगा इसलिए पहले शरीर को चला करके रखना है आगे इसको हमेशा चला कर रखना है और ये जब चलते रहेगा इसका जो संस्कार है उसी में चलेगा और हमारा अंदर में तो एकदम सब सतो खाली भरा हुआ है ना <laughs> चलेगा तो उसी को लेकर के रजस तमस को लेकर के चलेगा वो तो विक्षेप करेगा दुख होगा कोई शॉर्टकट नहीं है चला करके रखना पड़ेगा धीरे धीरे शास्त्र को प्रवेश करा करके इसको सुधार करना पड़ेगा और कहेंगे ना-ना हम तो बैठ करके ध्यान कर लेंगे वो तो जन्म जन्मांतर से करता है और भी करेगा वो सब अर्थात मार्ग है किंतु तो बहुत नीचे का अर्थात दूर की मार्ग है बेना तो नहीं चलना ये ऊंचा मार्ग है क्यूँकी हमेशा ये बुद्धि को तो चला करके रखेगा तो तभी धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा कि पहले ये चलेगा फिर शास्त्र में चलेगा फिर वेदांत में चलेगा तो इसको शास्त्र में पहले चलाने के लिए हम लोग न्याय व्याकरण की तैयारी करते हैं ये न्याय व्याकरण पढ़ेंगे तो बुद्धि चलेगी ना तो पहले हम बुद्धि को चलाने का अभ्यास बनाते हैं आगे फिर वेदांत में चलाएंगे इस प्रक्रिया वेदांत में चलेगा संस्कार बनाएगा फिर अम के व्यापक तो ये आएगा तब हम बैठ करके थोड़ा ध्यान कर सकते संस्कार हो सकता है तो यहाँ टीकाकर कहते हैं तद तो तो निर्भेद अहम् मैं ही हूँ ये वेदांत का संस्कार है आगे, आगे।, आगे टीका में मु जन अनु वाक्य वृद्धि संगीतम प्रकरण प्रारभ मणो भगवान भाष्यकारो विघ्न उपलब्ध उपशमान संसिधेवता प्रणाम रूपम मंगला मुखतः संपादय विषय प्रारेक्षित संक्षिप्य सौकथिण उनके ऊपर अनु अनुग्रहितुम इच्छा ग्रह राज्यों से संत होने से जिघ्रिक्षा बनेगा अनुग्रही अनुग्रहितुम इच्छा जिघ्रीक्षा शब्द का अर्थ हो गया अनुग्रहितुम इच्छा अनुग्रह करने का इच्छा फिर तृतीय हो गया अर्थात अनुग्रह करने के लिए इच्छा के द्वारा इच्छा से वाक्य वृत्ति संचितम प्रकरणम् वाक्यवृत्ति संज्ञा संजातम कस्य अर्थात ये प्रकरण का संज्ञा नाम क्या हो गया वाक्यवृत्ति इसलिए कहते हैं वाक्यवृत्ति संज्ञा संजात कस्य संजातम इतस इत प्रत्यय होता है तो कहते हैं कि अर्थात ये संज्ञा उसका बन गया वाक्यवृत्ति संजीतम प्रकरण ये प्रकरण है प्रारंभ मण करते हुआ है आरम्भ करने वाले प्रारंभ मान भगवान भाष्यकार प्रारंभ कौन कर रहे हैं ग्रंथ का भगवान करने से पहले कहते हैं विघ्न उप्लब उपन आदि प्रयोजन संसिध है विघ्न का उपलब्ध उपलब्ध अर्थात विरोध संकट उप्लब संकट है विघ्न के द्वारा जो उप्लब होता है संकट आया जाता है उसका उपमन शांत कर देना तो इसलिए कहते हैं मंगल आचरण करने से विघ्न ध्वंस होता है तो सभी लोग मानते हैं तो विघ्न उप्लब उपशम आदि विघ्न का उप्लब विघ्न का उपलब्व होता है, है। तो विघ्न यह संकट दस्य उपशमन शांति वो ही प्रयोजन है मंगलाचरण का मंगलाचरण मंगला करने से विघ्न ध्वसर होता है इसलिए हम लोग उपनिषद पाठ से पहले क्रस शांति मंत्र करते हैं क्या विघ्न उप होने के लिए सुबह शाम हम जो मंदिर में रुद्री अथवा जो महिमा पाठ करते हैं वो सब यही है कहीं भी पाठ होता है ना हम आरंभ में अंतिम में मंगलाचरण करते हैं हम दोनों पक्षों से इसको की कहते हैं तो अर्थात इसका कील जैसा बना करके रखते हैं ये सप्तम ष सप्तम मंगलाचरण है तो ये आणी हम कहते हैं अर्थात आणी कहते हैं जो सपट होता है उसका बीच में अक्षर रहता है तो अक्षर ऐसा रहा जो चका ऐसा रहा और चक्र के बाहर ऐसे कील लगाए जाते हैं लोहा का तो उसको आणी कहते हैं ये मंगलाचरण इसी प्रकार की हमारा दो आनी होता है पाठ का आरम्भ अंतिम में हम करते है इसी प्रकार के दिन का आरम्भ अंतिम में भी हम लोग करते है ताकि हमारा पूरा दिन सुरक्षित हो गया तो इसलिए महीना हो गया था हमारा दिन पूरा हो गया तो उसके बाद इसलिए हम लोग का पहले से महीना के बाद उसके बाद तो कमरे में शांत हो रहा तो स्वयं कर सकता है अर्थात फिर मन को बाहर के साथ व्यवहार नहीं कराना यहाँ कहते हैं कि वो विघ्न का उपक्रब विघ्न के द्वारा जो उपक्रब उसका उपशमन यही हो गया प्रयोजन उसका सिद्धि के लिए परदेवता प्रणाम रूप पर मंगलाचरण भगवान भाषिकार जो मंगलाचरण कर रहे हैं वो पर का प्रणाम रूप मंगलाचरण तीन प्रकार के होता है जिसे तो एक प्रणाम रूप हो गया कहीं आशीर्वाद रूप होता है और कहीं वस्तु वस्तु वस्तु संकेत केवल जैसे ही टीकाकार कह दिए सदम तो ब्रह्म निर्भेदम सत्यादि पद ये किसी को न प्रणाम किए ना किसी से कोई आशीर्वाद चाहे तो ये इसको कहते है वस्तु निर्देशात्मक केवल कह दिया मैं ब्रह्म हूँ प्रणाम रूपम मंगलाचरण मुख तपादय साक्षात शब्द से कहते हैं मंगलाचरण तो मन में मन में प्रार्थना कर सकते है तो कहते मुखत मुखतः शब्द तब्दय प्रकरण प्रारंभा प्रारंभा अपेक्षित अनुबंध क्रय प्रकरण आरम्भ करने के लिए जो अपेक्षित है तीन अनुबंध क्या क्या है विषय संबंध प्रयोजन ये तीन लक्षण संक्षिप्य प्रतिपत्ति सौकर सौकर में क्या सूत्र सुख करा, दुःख करा, ईशत करा, ईशत, हाँ, ईशत, दुःख दुःख, फिर साथ फिर साथ दुःख कर, फिर दातुसे कर करते बाल करता बचेगा और तब पराग होगा गुण होगा प्रतिपति का शुक्र शुक्र अर्थात मतलब सुख से जो किया जाएगा उसका कहेगा शुक्रभाव सौकर्यचन ब्राह्मण आदि हो जाता है सौकर्य शुक्रकार कह जाते है सौकर्य अर्थात ज्ञान का आराम से जैसे हो जाएगा उसके लिए कहते हैं मंगलाचरण हस्वी है ये बसंत तिलता छा सर्वस्थिति प्रलय हेतु सर्वस्थिति प्रवय हेतु विश्वेश्वरम विदित विश्व अनंत मूर्ति विश्व विदित विश्व अनंत मूर्ति उसका ये स्वरण है उत्ता बसंत हो ग इस प्रकार की उसका स्वरण है ये तो जो हम लोगों को पढ़ाए थे वो सदा तो अनुसंगी वो स्वर उच्चारण उनको वहीं वही संस्कार बन गया इसका वास्तव उच्चारणा लोग प्रलय हे तुम अचिंत शक्ति प्रलयुम अचिंत्य शक्ति विश्व स्वरम न मूर्ति मूर्ति बंदनापार सुखाबुराशि निर्मूत वंदनम पुखाबुराशि श्रीवर्लविधन भमा श्रीवर्ण मूर्ति मलबू पाद हमेशा उठेगा तो महीने गैमे हम लोग जो गाते तृतीय पाद उठेगा कभी तो बहुत कोई रूपो कोई हो जाता है जोर लोग आता है तो प्रथम पद को उठा देगा चलेगा उसी मतलब तो तृतीय पाद उठेगा बाकी तो उच्चारण करेंगे विश्व अनंत मूर्ति बसंत समय का नाम yes. स्थिति प्रगय हेतु यहाँ ये ये श्लोकों का मुख्य अन्वय है श्री श्रीवल्लभम नमामि इतना हो गया मुख्य श्रीवल्लभम नमामि नमामि का प्रथा कौन हो जाएगा आ... आ... मैं श्री श्रीवल्लभ को प्रणाम करता श्री श्रीवल अर्थात श्री वल्लभ श्री का वल्लभ अर्थात स्वामी श्री हो गया लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीपति अर्थात मायापति परमात्मा नमामि ये हो गया मुख्य अभी श्री वल्लभों का सारे विशेषण बाकी पहले कहते हैं स्वग स्थिति प्रलय हेतु स्थिति प्रलय का नाम प्रलय का जो है हेतु तो परमात्मा है तो ये परमात्मा स्वर्ग स्थिति प्रलय कैसा कर देंगे तो हम एक कहते हैं कि दूर रोटी ठीक से बना नहीं पाते जल जाता है तो ये स्वग स्थिति प्रलय हेतु कैसे करें कहते हैं अचिंत्य शक्ति जो श्री बल्लभ है वो अचिंत्य शक्ति है समानाधिकरण है श्री बल्लभ विशेष्य है, है। बाकी कर सब उसका विशेषण तो है अभी ये अचिंत्य शक्ति ने कैसा समाज कहेंगे परमात्मा को कहेगा अचिंत्य शक्ति शक्ति स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए अचिंत्या शक्ति यशक्ति होने से शक्ति शक्ति विसर्श होने से हो जाएंगे अचिंत्या शक्ति यश समाज में दोनों पद समान बना है बहुरी समाज में तो इसलिए शक्ति अगर स्त्रीलिंग हो गया तो अचिंत्य को भी स्त्रीलिंग होना पड़ेगा इसलिए अजाध्यादाप्रत करके अचिंत्या करे अचिंत्या शक्ति यश सब अचिंत्य शक्ति ही कम उसको इस प्रकार की उस अचिंत्य शक्ति को ये सब विचार करने से बुद्धि लगती है इसीलिए हम कहते हैं ना मतलब जो ये सब करता परंपरा था हम लोग यही सीखते हैं कि न्याय व्याकरण पढ़ना है तो बुद्धि लगेगी नहीं तो बैठ करके राम राम करेंगे अरे राम राम करने से होगा नहीं क्या निषेध क्यों करते हैं कहते होगा नहीं क्या बात नहीं है वो मन को लेकर के चलेगा तो जो मन को लेकर चलेगा क्या चित्त एकाग्र होगा अगले जन्म में बुद्धि को लेकर करें के करेंगे तो इस जन्म में बुद्धि को ले सकते हैं कि वो अगले जन्म तक अपेक्षा करना है इसलिए बुद्धि को जितना बर्बाद हैं अगे okay. तो कहते हैं अचिंत्य शक्ति जिसका होगा तो वो फिर क्या हो जाएगा कि जिसमें अचिंत्य शक्ति है वो सभी को नियमन कर सकता है कर सकता है तो इसलिए कहते हैं विश्वेश्वरम तो विश्वेश्वरम तो में समाज कैसे कहेंगे विश्व ईश्वर विश्व का ईश्वर है तो अभी तक जाकर के सर्ग स्थिति प्रलय कर सकता है आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं रहेगा वो कैसा नियमन करेगा इसलिए कहते हैं विश्वसीय ईश्वर विश्वम ईश्वर यश्य विश्व ईश्वर यश विश्व ही जिसका ईश्वर है वो कौन है कहते इस करे महादरिद्रिक <laughs> विश्व ही ईश्वर होता है हमको विश्व से सब चाहिए चाहिए चाहिए करेगा कहते हैं महाराज अच्छा आगे विदित विश्वम जो विश्व का सर्वस्थिति प्रलय करेगा जो विश्व का नियमन करेगा वो उसको नहीं जान करके कर, कर लेगा क्या? तो इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा कैसे है विदिता विश्व यहाँ समाचार कैसे कहेंगे विदित विश्व विदिता ज्ञान विदितम विम विश्व विश्व यस ये, ना। ये, ये ना। जिसके द्वारा विदितम विश्व ये न जिसके द्वारा विश्व जाना गया वो परमात्मा पूरा विश्व को जानते वो गया विद्युत विश्व विष्णु अनंत मूर्ति मूर्ति अथा विग्रह ये जितने सारे जगह जितने परमात्मा ही विग्रह है तो अनंत मूर्ति में मूर्ति का शब्द है अनंत अनंत मूर्ति मूर्ति अनंत मूर्ति मूर्त है Uh, मूर्ति मूर्ति हो गया आता है जो ये इतने सारे दिख रहे हैं ये सब वही परमात्मा का ही विग्रह है इसलिए अनंता मूर्त यशे ये सब परमात्मा को ही कहता है अनंत मूर्ति अर्थात ये पूरा जो भगवान विश्व रूप को दिखाए ना उसके क्या कहते हैं यही कहते हैं कि मैं ही ये सब कुछ इस प्रकार आगे निर्मुक्त बंधनम ये भी परमात्मा को कहता है बंधन समझ जाते हैं निर्मुक्त तो समझ जाते हैं कैसे समाज कहेंगे परमात्मा को तो कहेगा हम लोग सब निर्मुक्ता बंधन है नहीं नहीं तो परमात्मा को कैसे कहेंगे परमात्मा को कहेगा निर्मुक्त तो एक पता ले लेंगे यशमान क्योंकि निर्मुक्त तो कह देंगे इसलिए यशमात जिससे बंधन है है ज़रा का में अभाव वास्तविक नहीं है कि पहले था अभी चला गया इस प्रकार की नहीं है निर्मक्षिकमक्षिकाणा अभाव निर्दी अभाव में भी व्यवहार होगा यहाँ अर्थात निर्मुक्ता अर्थात अर्थात मुस्लिम मोशन अर्थात नहीं है अभाव बंधनम जिसमें नहीं जो अंबु, अंबु अंबु अंबु अंबु राशी, राशी है अपार सुख राशि अपार सुख रूप अम्बु अम्बु अर्थात जलता उसका राशि राशि अपार सुखाबु राशि अपार सुख तदेव अंबु अंबु का राशि राशि अर्थात घेर और वो कैसा है कि श्री श्री अर्थात माया का पति तो और विमल बोध भनम बोध बोध <laughs> होता ज्ञान ज्ञान है है कहते ये ये सब नहीं है। ये सब नहीं विषय विषय विषय मल में आ जाना ये ज्ञान को कर दिया विषय रहित तो ज्ञान होना ये विमल ज्ञान हम लोगों को जब भी ज्ञान होता है ज्ञान वृति हमको जब होता है विषय आकार होता है ना निर्विषय वृति हो जाती है ये हमारे बोध है वो सब मलो बोध ये कहते हैं कि विमल बोधतम मलम ऐसा जो विमलोधन घन अर्थात का संबंध जहाँ नहीं बना है नहीं तो कहते हैं कि रुद्राक्ष का माला गला में है किन्तु तो बीच बीच में एक हिल की दाना है तो सोने की दाना कहते तो रुद्राक्ष का माला में बीच में सोने की दाना ये मल हो गया जैसा नहीं की सोने की धारा में रुद्राक्ष मलर हो जाएगा <laughs> रुद्राक्ष में सूर्य की धारा मलर हो जाएगी तो इस प्रकार की नहीं तो कहा जाएगा घना, घन बोध का घन घन अर्थात विजातीय रहता उनको मैं नमस्कार करता हूँ ऐसा एक है। ठीक है तीवल नमामि ती संबद्यते ये मुख्य वाक्य हो गया श्रीवल्लभम नमामि बल्लभ तदाकर परमात्मा तम परमात्मा प्रति बन मन कार्य प्रणिधान प्रभुभूतो अस्मी श्रीय बल्ल श्री ष्टी पर्मात्मा, तो श्री क्यों कौन कहते विद्याशक्ति विद्याशक्ति का बल्लभ एक अविद्याशक्ति भी होती है अरे विद्याशक्ति भी है कहते अविद्याशक्ति कहते माया जिसका कार्य जरूरत हो जाएगा परमात्मा जो है वो विद्या शक्ति का बल्लभ शक्ति अर्थात ब्रह्माकार विद्या शक्ति का बल्लभ अर्थात तदाकार अर्थात वो शक्ति जो कि परमात्मा कार हो गया वो वृत्ति जो ब्रह्माकार हुआ है तो उस वृत्ति को ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाएगा जा। तो यहाँ कहते हैं कि विद्याशक्ति का बल्लभ अविद्याशक्ति तो का बल्लभ नहीं कहते हाँ वो भी तो है तो अविद्याशक्ति का बलोह को जान करके हमको क्या लाभ है इसलिए कहते हैं वो शक्ति का भी वो बलोह वो प्रकट होते हैं विद्याशक्ति का वो विषय ज्ञान का जो विषय होता है वो ही वास्तविक ज्ञान का मालिक कहा जाएगा हमको घट ज्ञान हुआ विषय क्या है घट घट तो घट ही इस ज्ञान का मालिक कहा जाएगा इसी प्रकार की जब उनको ब्रह्मकार होगा उस ज्ञान का विषय क्या होगा ब्रह्म तो यहाँ तदाकार तदाकर अर्थात तद तो ब्रह्म विषय तो, तो, तो परमात्मा अर्थात तदाकार परमात्मा अर्थात वो वृत्ति अभी परमात्मा कार हुआ है तम परमात्मा नुम उस परमात्मा के प्रति बांग मन काय प्रणिधान है जब हम प्रणाम करते हैं ना हमको ये ध्यान रखना है अर्थात हमारा बात मन और कार्य ये तीनों से हम प्रणाम करना चाहिए इसलिए हम जो सष्टांग प्रणाम तैयारी कर लेते हैं घुटने में करते हैं कभी भी झुक जाते हैं तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि तो हमारा मन भी साथ में चले तो न बहुत तेज भाग में दौड़ते दौड़ते नहीं तो वैसा गर्दी आ कहते हैं वो सब हम कमरों का परम्परा का चीज नहीं है तो ऐसा करे जैसे साथ में मन भी आ जाए उस प्रकार की प्रणाम करे नहीं करना तो मत करो वास्तविक प्रणाम करते हैं क्या जिसको प्रणाम हैं उसको कोई मतलब है वो आप कौन करो उसको क्या है वास्तविक जिसको प्रणाम लेने में मतलब है वास्तव चीज में वो प्रणाम का योग्य नहीं है उसको हानि हो जाती है उससे तो वास्तविक जिसको प्रणाम है मतलब नहीं है वही प्रणाम का वास्तव योग्य है अर्थात प्रणाम में मतलब नहीं है वो जानता है कि प्रणाम करने वाला जिसको प्रणाम किया जाता है वो सब एक ही है सब रोबोटी है इस प्रकार की जिसको स्थिति है उसको तहंकार नहीं आएगा वो प्रणाम का वास्तव ही योग्य है उसका उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किन्तु जिसको फर्क पड़ेगा वो वास्तविक प्रणाम का योग्य नहीं उसका उसे हानि हो जाएगा बहुत लोग प्रणाम करेंगे धीरे धीरे अहंकार खुलेगा वो, वो सब है तो यहाँ कहते हैं बान मन कार्य ये तीनों को अर्थात मुख्य है उनको मन को लेकर के प्रणाम करना चाहिए तो मन साथ में रहना चाहिए भूतो अस्मि प्रश्मी भूत अर्थात सो अपकर्ष में बताता हूँ तो प्रणाम करने का अर्थ है कि मैं आपसे छोटा हूँ ये बताने का तात्पर्य तो है भूत अस्मि के अर्थ ठीक है आजी न शासना शुद्धा पृतौंत